युवकों के प्रति भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव उन्नति के लिए सबसे पहले स्वाधीनता की आवश्यकता है यदि तुम लोगों में से कोई यह कहने का साहस करे कि मैं अमुक स्त्री अथवा अमुक लड़के की मुक्ति के लिए काम करूंगा, तो यह गलत है हजार बार गलत होगा मुझसे बार बार यह पूछा जाता है कि विधवाओं की समस्या के बारे में और स्त्रियों के प्रश्न के विषय में आप क्या सोचते हैं मैं इस प्रश्न का अंतिम उत्तर यह देता हूं क्या मैं विधवा हूं जो तुम ऐसा निरर्थक प्रश्न मुझसे पूछते हो क्या मैं स्त्री हूं जो तुम बार बार मुझसे यही प्रश्न करते हो स्त्री जाति के प्रश्न को हल करने के लिए आगे बढ़ने वाले तुम हो कौन क्या तुम हर एक विधवा और हर एक स्त्री के भाग्य विधाता भगवान हो दूर रहो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर लेंगे अरे अत्याचारियों क्या तुम समझते हो कि तुम सबके लिए सब कुछ कर सकते हो हट जाओ दूर रहो ईश्वर सबकी चिंता करेंगे अपने को सर्वज्ञ समझने वाले तुम हो कौन नास्तिकों तुम यह सोचने का दुस्साहस कैसे करते हो कि तुम्हारा ईश्वर पर अधिकार है क्या तुम जानते नहीं कि प्रत्येक आत्मा ईश्वर ही का स्वरूप है तुम अपना ही कर्म करो तुम्हारे लिए तुम्हारे सिर पर बहुत से कर्मों का भार है नास्तिकों तुम्हारी जाति तुमको आसमान पर चढ़ा दे तुम्हारा समाज तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांध दे मूर्ख लोग तुम्हारी तारीफ करें किंतु ईश्वर सो सो नहीं रहे हैं इस लोक में या परलोक में इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा अतएव हर एक स्त्री को हर एक पुरुष को और सभी को ईश्वर के ही समान देखो तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते तुम्हें केवल सेवा करने का अधिकार है प्रभु की संतान की यदि भाग्यवान हो तो स्वयं प्रभु की ही सेवा करो यदि ईश्वर के अनुग्रह से उनकी किसी संतान की सेवा कर सकोगे तो तुम धन्य हो जाओगे अपने ही को बहुत बड़ा मत समझो तुम धन्य हो क्योंकि सेवा करने का तुमको अधिकार मिला और दूसरों को नहीं मिला केवल ईश्वर पूजा के भाव से सेवा करो दरिद्र व्यक्तियों में हमको भगवान को देखना चाहिए अपने ही मुक्ति के लिए उनके निकट जाकर हमें उनकी पूजा करनी चाहिए अनेक दुखी और कंगाल प्राणी हमारे मुक्ति के माध्यम हैं ताकि हम रोगी पागल कोढ़ी पापी आदि स्वरूपों में विचरते हुए प्रभु की सेवा करके अपना उद्धार करें मेरे शब्द बड़े गंभीर हैं और मैं उन्हें फिर दोहराता हूँ कि हम लोगों के जीवन का सर्वश्रेष्ठ सौभाग्य यही है कि हम इन विभिन्न भिन्न भिन रूपों में विराजमान भगवान की सेवा कर सकते हैं